कि आपको तपस्या नहीं करनी चाहिए परीक्षित उस समय मगधराज जरासंध की सारी सेना मर चुकी थी भगवान बलराम जी ने पूर्वक उसे छोड़ दिया था इससे वह बहुत उदास होकर अपने देश मगध को चला गया परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की सेना में किसी का बाल भी बाका न हुआ और उन्होंने जरासंध की तेईस अक्षौड़ी सेना पर जो समुद्र के समान थी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 जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया उस समय वहां शंख नगारे ढेरी तूरही वीणा बाँसुरी और मृदंग आदि बाजे बजने लगे थे मथुरा की एक एक सड़क और गली में छड़काव कर दिया गया था चारों ओर हंसते खेलते नागरिकों की चहल पहल थी सारा नगर छोटी छोटी झंडियों और बड़ी विजय बड़ी बड़ी विजय पताकाओं से सजा दिया गया था ब्राह्मणों की वेदध्वनि गूंज रही थी और सब और आनंदोत्सव के सूचक वंदनवार बांध दिए गए थे जिस समय श्री कृष्ण नगर में प्रवेश कर रहे थे उस समय नगर के नारियां प्रेम और उत्कंठा से भरे हुए नेत्रों से उन्हें स्नेह स्नेहपूर्वक निहार रही थी और फूलों के हार दही अक्षत और जौ आदि के अंकुरों की उनके ऊपर वर्षा कर रही थी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 जब सारी सेना नष्ट हो जाती तब यदुवंशियों के उपेक्षा पूर्वक छोड़ देने पर जरासंध अपनी राजधानी में लौट जाता जिस समय अठारवा संग्राम छिड़ने ही वाला था उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर काल्यवन दिखाई पड़ा युद्ध में काल्यवन के सामने खड़ा होने वाला वीर संसार में दूसरा कोई न था उसने जब यह सुना कि यदुवंशी हमारे ही जैसे बलवान हैं और हमारा सामना कर सकते हैं तब तीन करोड़ मृक्षों की सेना लेकर उसने मथुरा को घेर लिया काल्यवन की यह असमय चढ़ाई देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर विचार किया अहो इस समय तो यदुवंशियों पर जरासंध और काल्यवन ये दो दो विपत्नियाँ एक साथ ही मंडरा रही हैं आज इस परम बलशाली यमन ने हमें आकर घेर लिया है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 अपने स्वजन संबंधियों के की उसी किले में पहुंचाकर फिर इस यमन का वध करेंगे बलराम जी से इस प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्ग दुर्गम नगर बनवाया जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थीं और उस नगर की लंबाई चौड़ाई 48 कोर्स की थी उस नगर की एक एक वस्तु में विश्वकर्मा का विज्ञान वास्तुविज्ञान और सिर्फ कला की निपुणता प्रकट होती थी उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कों चौराहों और गलियों का यथास्थान ठीक ठीक विभाजन किया गया था वह नगर ऐसे सुंदर सुंदर उद्यानों और विचित्र विचित्र उपवनों से युक्त था जिनमें देवताओं के वृक्ष और लताएं लहलाहाती रहती थी सोने के इतने ऊँचे ऊँचे शिखर थे जो आकाश से बातें करते थे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 और छज्जे भी बहुत सुंदर सुंदर बने हुए थे उसमें चारों वर्ण के लोग निवास करते थे और सबके बीच में यजवंशियों के प्रधान उग्रसेन जी वसुदेव जी बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण के महल जगमगा रहे थे परीक्षित उस समय देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पारिजात वृक्ष और सुधर्मा सभा को भेज दिया वह सभा ऐसी दिव्य थी कि उसमें बैठे हुए मनुष्य को भूख प्यास आदि मर्त लोग के धर्म नहीं छूपाते थे वरुण जी ने ऐसे बहुत से श्वेत घोड़े भेज दिए जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का था और जिनकी चाल मन के समान तेज थी धनपति कुबेर जी ने अपनी आठों निधियाँ भेज दी और दूसरे लोकपालों ने भी अपनी अपनी विभूतियाँ भगवान के पास भेज दीं परीक्षित सभी लोकपालों को भगवान श्री कृष्ण ने ही उनके अधिकार के निर्वाह के लिए शक्तियाँ और सिद्धियाँ ली है जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरण होकर लीला करने लगे तब सभी सिद्धियाँ उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दी भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त स्वजन संबंधियों को अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के द्वारा द्वारका में पहुँचा दिया शेष प्रजा की रक्षा के लिए